प्रत्यक्ष तीन योग है प्रथमाश्रय जल तेज ये ऋप और प्रत्यक्ष बनता होते हैं मुक्तावली में पृथ्वी पृथिव्य तेजस ऋपवत्व द्रवत्व प्रत्यक्ष विषय चृथिवी चप्च प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष विषय अभिशंका करने वाला कहता है चक्षुरादीना भर्जनकलस्थब् उष्मे किनमित वाच्य चक्षुरादीना चक्षुरादीनाम आदिपद से दिनकारी में कहते हैं चक्षुरादीनाम चक्षुरादीना आदिना चक्षुर ग्राणा अर्थात इंद्रिय सब मतलब जो तो तो तो तीन इंद्रिय होते हैं घ्राण रसना और चक्षु ये तीन इंद्रिय और भर्जनकाल बंध हैं भर्जनकाल जो भुनने वाला जो कड़ाई कह सकते हैं इसमें बन्ही ये तो प्रत्यक्ष नहीं होता है और उष्मणश्चमण अर्थात बाष्प तो इनमें रूप है इसमें क्या प्रमाण है क्योंकि चक्षु में रूप है ये तो दिखता नहीं चक्षु जो दिखता है वो तो गोलों का दिखता है उसका जो इंद्रिय है चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय रसन इंद्रिय और भर्जन कपालस्थ बि उसमें बंधित तो है स्पर्श से पता चलेगा किंतु चक्षु से दिखता नहीं अगर रूप होता तो चक्षु से प्रत्यक्ष भी होना चाहिए और उष्मण उष्मण बाष्प बाष्प में रूप होने से चक्षु से प्रत्यक्ष होना चाहिए जब बहुत अधिक हो जाता है तो दिखता है नहीं तो दिखता नहीं उष्मणस रूप वत्व किम मानम पूछता है इसमें रूप है क्या प्रमाण है सिद्धांतिकता है तीन अच्छा तथापि तेजस्वादिना रूपानुमानत ये सब तेजसीय तो पदार्थ हैं तो ये तीनों तेज होने से रूप रहेगा तो ये तीनों को पक्ष बना देंगे तेजस्व हेतु कर देंगे और रूपवंत साध्य हो जाएगा अर्थात चक्षुरादय भर्जनों का पालस्तवन हीष्मा च रूपवत क्यों तेजस्वाद इस प्रकार की अनुमान हो जाएगा अच्छा हाँ। चक्षुरादि आदि आदि कहने से घ्राण रसना ये इंद्रियो को भी लेना था कहते इसी प्रकार के की घ्राणेन्द्रिय रूपवत घ्राणेन्द्रियम रूपवत क्यों पृथ्वीत्वात रसनेन्द्रियम रूपवत जलत्वात इस प्रकार की सब अनुमान हो जाएगा अच्छा तत्रापि जो मूल में कहा मुक्तावली में तत्रापि तेजस्वादीना रूपा तत्रापि टीका में कहते हैं दिनकली में तथा चक्षुरादीसुपी आदि करने से रसना घृण ये सब में भी तेजस्व पृथ्वी जल्द होने से रूप होगा मुक्तावली में एवं वायुआनीत पृथ्वी जल तेज भागा पृथ्वीवादीना रूपानुम बोध्यम वायु के द्वारा आनीत पृथ्वी और जल तेजो भागा नाम अभी वायु के द्वारा पृथ्वी भाग लाया जाता है कुगंध दुर्गंध जब आ जाता है वायु के द्वारा जल आ जाता है स्पर्श से पता चल जाता है और वायु के द्वारा तेजो भाग जो कि चाक्षुस नहीं होता है क्योंकि आते हैं तो वायु के द्वारा तेजो भागा कहीं जो गर्म पवन आ जाता है ये सब में भी रूप का अनुमान हो जाएगा पृथ्वीत्वाधीन जो पृथ्वी लाया गया उसमें पृथ्वीत्व तो का हेतु बनाएंगे जो जल भाग लाया गया उसमें जलत्व और जो तेज भाग लाया गया उसमें तेजस्व ये सब को हेतु बना करके उसमें रूप का अनुमान कर लेंगे तो ठीक है अभी यहाँ तक हो गया अर्थात तो, रूप का विचार हो गया ये तीनों में रूप रहेगा आगे कहा गया ये तीनों में द्रवत्व रहेगा तो द्रवत्व पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहेगा और जल में सांसिधिक द्रवत्व अभी कहते हैं पृथ्वी में नैमित्तिक का द्रवत्व रहेगा और तेजस इसमें भी नैमित्तिक का द्रवत्व रहेगा इसके लिए अभी कहते हैं नच मुक्तावली में घटा दो घटा पृथ्वी है तो वहाँ भी नैमित्तिक का द्रवत्व होना चाहिए कहते हैं घटाद और द्रुत सुवर्ण आदि भिन्न तेजसी द्रुत सुवर्ण में तो द्रवत्व दिखता है किंतु तद तो भिन्न जो सुवर्ण है द्रुत सुवर्णादि भिन्न तेजसी द्रवत्व अव्याप्त उसमें तो द्रवत्वत्व द्रवत्व उसमें तो दिखता नहीं अव्याम सिद्धांतिका कि इति न च वाच्य जाति घटित लक्षण कर देंगे द्रवत्व वृत्ति और द्रव्य व्याप्य से विवक्षित द्रवत्वप वृत्ति अर्थात द्रवत्व समानाधिकरण द्रवत्व वाला में जो रहेगा वो द्रवत्व का समानाधिकरण हो जाएगा तो द्रवत्वपद वृत्ति जाति अर्थात जहाँ द्रवत्व रहता है वहाँ जो जाति रहती है द्रवत्व घृता रहेगा, में रहेगा तो उसमें जो द्रवत्व रहा उस द्रवत्व का समानाधिकरण जाति सत्ता है तो द्रवत्व वृत्ति जाति कहने से सत्ता जाति हो जाएगी और सत्ता वाला ये आत्मा वायु ये सब गुण कर्म ये भी सब हो जाएंगे इसलिए कहते हैं वृत्ति होना चाहिए और व्याप्य जाति भी होना चाहिए तो द्रवत्ववध वृत्ति सत्ता होगा द्रवत्ववध अगर हम घृतम को लेंगे तो उसमें वृत्ति जाति सत्ता द्रव्यत्व और पृथ्वीत्व भी, तो भी रहेगा तो उसमें से द्रव्यत्व व्याप्य कहने से पृथ्वीत्व तो को लेंगे और द्रव्यत्व समव्याप्य से भी ले जा, लिया जा सकता है उस प्रकार की अगर शंका दिखाया जाएगा तब कहेंगे कि द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य समव्याप्य नहीं होना चाहिए क्योंकि द्रव्यत्व का सम द्रव्यत्व भी हो जाएगा तो नहीं लेना है इसलिए कहेंगे द्रवत्व वाला जो पृथ्वी है अर्थात घृतादि और जो सुवर्ण इत्यादि उसमें जो जाति रहेगी और द्रव्यत्व का व्याप्य जाति द्रवत्व वाला में रहना अर्थात घृतादि में अथवा सुवर्ण में और जल में भी जल भी द्रवत्व वाला है उसमें रहने वाले जाति और द्रव्यत्व का व्याप्य भी है तो पृथ्वी जल पृथ्वीत्व तो, जलत्व तेजस्त्व ये तीन जाति आ जाएंगे तो ऐसा जाति ये जाति घट में भी आ जाएगा और द्रुत सुवर्ण आदि भिन्न तेजसी वहां भी आ जाएगा तो और द्रव्य व्याप्य जाति मत्व ये विवक्षित अर्थात तो द्रवत्व ये शब्द का अर्थ ये कर लेंगे जाति घटित लक्षण कर लेंगे तभी तो घटादि में भी ये लक्षण समन्वय हो जाएगा और द्रुत सुवर्ण भिन्न द्रुत अर्थात तो गलित गलित अर्थात जो पिघल गया है उस सुवर्ण से भिन्न जो अन्य सुवर्ण इत्यादि है उसमें भी यह लक्षण समन्वय होगा टीका में पृथ्वी द्रवत्व वृत्ति आप अभी लक्षण कर दिए द्रवत्व वृत्ति द्रव्य व्याप्य जातिमत्व तो द्रवत्व वृत्ति तो द्रवत्व वो घृत को कहते हैं और उसमें रहेगा तो द्रवत्ववत वृत्ति तो अर्थात घृत में रहने वाली जो जाति तो पहले घृत में ये द्रवत्व है इसको आपको प्रमाण करना पड़ेगा घृत में द्रवत्व तो कहते हैं पृथ्वी तवाद अच्छा पृथ्वी द्रवत्ववत वृत्ति द्रवत्व घृत में है और घृत में वहा पृथ्वी तो रहे तभी आप द्रवत्वबद्ध द्रवत्व वाला जो घृत है उसमें रहने वाला जाति पृथ्वीत्व तो कह सकते हैं तभी प्रमाण करना पड़ेगा कि घृत में अथवा सुवर्ण में पृथ्वी तेजस्व इत्यादि जाति रहती है यह प्रमाण करना पड़ेगा आप लक्षण दिखा दिए द्रवत्वबद्ध वृत्ति जाति पृथ्वीत्व द्रवत्वप वृत्ति जाति है ये आपको प्रमाण करना पड़ेगा इसलिए दिनो किकार केहते हैं पृथ्वी द्रवत्वपत वृत्ति तुम पहले पृथ्वीत्व में वृत्ति तुम रहे अर्थात द्रवत्व वाला में पृथ्वीत्व जाति रहे इसको प्रमाण करना पड़ेगा दिखाते हैं मुक्तावली में घृत जतु प्रभृतिशु पृथ्वीशु अभी घृत जतु ये पृथ्वी है और ये सब में द्रवत्व रहता है और ये पृथ्वी होने से इसमें पृथ्वीत्व रहेगा और जले सु जल में द्रवत्व है और उसमें जलत्व रहेगा और द्रुत सुवर्णा दो इसमें भी द्रवत्व रहेगा और तेजस्व रहेगा तेजसी च्रवत्व सत्वात् तीनों में द्रवत्व रहा और त्र च पृथिवीवादि सवाद पृथ्वीवादि कहने से घृत प्रभृति में पृथ्वीत्व जल जल्ण में जलत्व अरे द्रुत सुवर्ण में तेजस्व तो पृथ्वीवादि सवाद तद आदा अर्थात ती ये तीनों जाति को लेकर के सर्वत्र सर्वा सर्वत्र पृथ्वी जल तेजस्वी तेजस तेजस्सु लक्षण समन्वयः जाति घटित लक्षण करने से घट में भी जाएगा अच्छा ये हो गया द्रवत्व का विचार रूप द्रवत्व और प्रत्यक्ष कहा तो ये तीनों प्रत्यक्ष भी होंगे इसके लिए कहते हैं न च प्रत्यक्ष विषय तुम परमाणु परमाणु अव्याप्तम पृथ्वी जल तेज ये प्रत्यक्ष विषय होते हैं प्रत्यक्ष का विषय होते हैं किंतु प्रत्यक्ष का विषय तो परमाणु नहीं होते हैं आप आद्याश्रय कह दिए अर्थात पृथ्वी जल तेज ये सर्वत्र पृथ्वी जल तेज़ ये तीनों में प्रत्यक्ष विषयत्व जाना चाहिए जो पृथ्वी का परमाणु होगा वो भी पृथ्वी है उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व जाना चाहिए किंतु नहीं जाता है कहते हैं प्रत्यक्ष विषयत्व परमाणादो अव्याप्तम कहते हैं परमाणुदो अव्याप्तम ये सामान्य लौकिक पुरुषों को नहीं दिखेगा परमाणु में रूप है किन्तु योगी प्रत्यक्ष हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं ठीक है ये दोष को अगर आप योगी प्रत्यक्ष कह करके वारण कर देंगे तो हम दूसरा दोष दिखाते हैं देखिये दिनकरी में योगी प्रत्यक्ष विषयत्वाद पृथ्वी जल तेज ये तीनों का जो परमाणु इसमें रूप है ये योगी का प्रत्यक्ष का विषय बन जाएगा तो योगी प्रत्यक्ष विषयत्वाद यह जो संका दिखाया गया वो अभी अर्थात तो चरितार्थ नहीं हुआ निराकरण हो जाएगा क्या शंका क्या था पुरुपक्ष प्रत्यक्ष विषयत्म परमाणुवादु अभ्याप्तम अभी योगी प्रत्यक्ष विषयत्व आ गया इसलिए अव्याप्ति नहीं रहा तो आगे दूसरा दोष दिखाते हैं अतिव्याप्तम च रूपादु प्रत्यक्ष विषयत्म प्रत्यक्ष विषयत्व रूप में है रूप प्रत्यक्ष का विषय बनेगा तभी तो रूप किन्तु आद्यास्त्र है क्या आद्यास्त्र पृथ्वी जलतेज तभी प्रत्यक्ष विषय तो हम तो रूप में गया जो कि आद्याश्रय नहीं है नहीं होने से क्या दोष हो गया अतिव्याप्ति होगी तो क्या अतिव्याप्तम रूप से रूपा दो कहने से सिद्धांत कहता है कि इतिनाशवाच्यम यह सबको निवारण करने के लिए हम अभी जाति घटित लक्षण करेंगे चाक्षु स लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति और द्रव्य व्याप्य जाति ऐसे जाति कहना चाहिए ये दूसरा वाला किताब ना कोई तीसरा वाला है अच्छा ये दूसरा वाला तो इन लोगों के पास है चाक्षुस लौकिक प्रत्यक्ष इस प्रत्यक्ष का विषय उसमें वृत्ति जाति का प्रथम विशेषण देते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष और लौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए प्रत्यक्ष का दो विशेषण देते हैं आद्यास्त्र प्रत्यक्ष विषय होना चाहिए और वो प्रत्यक्ष कैसा कहते हैं चाक्षुष और लौकिक प्रत्यक्ष विषय और उसमें वृत्ति जो जाति चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष का दो विशेषण उसका विषय और विषय में वृत्ति विषय वृत्ति ये जाति का विशेषण हो गया और दूसरा विशेषण हो गया व्याप्य। तभी व्याप्य अभी रूपादि में अतिव्याप्ति हो जाता था कहा अभी सिद्धांत उसका निराकरण करता है कि चाक्षुसौकिक प्रत्यक्ष विषय ये रूप होगा चाक्षुसौकिक प्रत्यक्ष विषय रूप हो जाएगा रूप में वृत्ति जाति कौन हो जाएगा रूपत्व तो हो जाएगा तो रूपत्व तो जाति मत रूप हो जाएगा तो अति होगी इसलिए जाति का दूसरा विशेषण देते हैं क्या देते हैं द्रव्य तो व्याप्य जाति होना चाहिए रूपत्व द्रव्य तो व्याप्य जाति होगा रूपत्व तो गुण में रहेगा रूप में रहेगा और द्रव्य तो जाति नहीं होगा इसलिए चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय उसमें रहे और द्रव्यत्व तो का व्याप्य भी हो ऐसा जो जाति ऐसा जाति कहने से फिर रूपत्व जाति नहीं लिया जा सकता है अच्छा खाली कहेंगे कि द्रव्यो तो व्याप्य जाति तो ये पृथ्वी जल तेज में रहने वाली जाति होगा ना द्रव्यो तो व्याप्य जाति वायु वायुत्व तो, तो भी हो जाएगा आत्मत्व तो भी हो जाएगा इसलिए चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति ये भी जाति का विशेषण देना पड़ेगा तो जाति का दो विशेषण दे दिए तो दे दिए आगे मुक्तावली में आत्मनी अतिव्याप्ति वारणा अच्छा आ, अगर ये प्रथम विशेषण चाक्षुष लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति नहीं कहेंगे तो वायुत्व को लेकर के वायु में अतिव्याप्ति हो जाएगी और द्रव्य व्याप्य नहीं देंगे तो चाक्षुस लौकिक प्रत्यक्ष विषय वृत्ति जाति रूपत्व को लेकर के रूपों में अतिव्याप्ति हो जाएगी अच्छा अगर अभी हम चाक्षुष नहीं देंगे लौकिक प्रत्यक्ष विषय लौकिक प्रत्यक्ष विषय आत्मा होगा ये नया ही कह भाई तो लौकिक प्रत्यक्ष विषय ये आत्मा होगा तो उसमें वृत्ति जाति कौन हो जाएगी आत्मा तो और द्रव्य तो व्यापी भी है लौकिक प्रत्यक्ष तो विषय वृत्ति लौकिक प्रत्यक्ष का विषय हो गया आत्मा आत्मा में रहेगी जाति आत्मत्व तो और वो द्रव्य व्यापी तो भी है कभी तो जाति आत्मत्व तो ग्रहण होने से आत्मत्वत्थुम तो ये तो लक्षण आत्मा में चला जाएगा आद्याश त्रय का हम साधर में कर रहे थे ये आत्मा में अति व्याप्ति इसलिए आत्मनी अति व्याप्ति वारणाय चाक्षुष जो जाति का प्रथम विशेषण दिया गया जाति का प्रथम विशेषण क्या दिया गया वृत्ति वृत्ति ये हो गया जाति का विशेषण वृत्ति हो गया जाति विषय में रहेगा ये वृत्ति इसमें चाक्षु से इसलिए कहा गया कि नेता आत्मा में अतिव्याप्ति हो जाती है, ठीक है अगर लौकी का कहे तो खाली चाक्षु से प्रत्यक्ष विषय वृत्ति कह सकते थे लौकी का क्यों कहें? इसके लिए कहते हैं दिनकरी में घटो वायुमान घटो वायुमान विशेषण कौन हो गया पर्वतो धनीमान विशेषण कौन होगा तो घटो वायुमान विशेषण हो जाएगा वायु तो वायु विशेषण हुआ अभी वायुअ से घट तो प्रत्यक्ष हो रहा है चक्षुष प्रत्यक्ष हो जाएगा किंतु उसमें जो वायु है तो उस वायु का उपनित भावनात्मक अभी उपनीत भान उपनीत भान ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष अर्थात स्मरण जैसे कहते हैं सुरभि चंदनम अभी चंदनता चाक्षु से प्रत्यक्ष होता है किन्तु सुर भी है ऐसा स्मरण हो गया तो कहते हैं कि अभी नया एक लोग कहेंगे कि ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष ज्ञान रूप सन्निकर्ष अर्थात चक्षु और सुरभित्व सुर जो है उसमें चंदन में तो वो दोनों का बीच में सन्निकर्ष हो जाएगा ज्ञान ज्ञान कौन सा ज्ञान है कहते हैं स्मरण इसी प्रकार की घट में वायु है ये स्मरण हो जाएगा तो होने से उसको कहेंगे कि ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष अभी स्मरण यही सन्निकर्ष हो गया चक्षु और वायु का बीच में उसको उपनित भान भी कहते हैं उपनित भान भानात्मक घट विशेष्यक चाक्षुष विषय घट विशेष्यक और विशेषण कौन हो गया वायु तो घट विशेष्यक चाक्षुस विषय चाक्षुस ज्ञान हो गया घट विशेष्यक चाक्षुस चाक्षुस अर्थात ज्ञान ये चाक्षुस ज्ञान का जो विषय होगा तो वो विषय विशेष्य हो भी होगा विशेषण भी होगा विशेषण कौन हो जाएगा वायु तो उपनीत भानात्मक घट विशेष्यक चाक्षुष ज्ञान जो हुआ वो चाक्षुष ज्ञान का विषय विषय हो गया वायु और वायु वृत्ति और द्रव्यत्व व्याप्य तो वायुत्व तो जाति अभी अगर हम लौकिक नहीं कहेंगे चाक्षुस प्रत्यक्ष विषय हो जाएगा वायु चाक्षुस प्रत्यक्ष विषय लौकिक है ये वायु का जो घटक विशेषणत्व न भान हो रहा है क्योंकि वायु मान घटक है दिया तो वायु वहां विशेषण बन गया तो विशेषण का ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से ज्ञान हो गया विशेष हो गया घटक और विशेषण हो गया वायु तो किंतु ये जो वायु हुआ ये चाक्षुस प्रत्यक्ष का विषय बना लौकिक है क्या अलौकिक है अगर हम लौकिक पद नहीं देंगे चाक्षुस प्रत्यक्ष विषय हो गया वायु वायु में वृत्ति जाति कौन हो जाएगा वायुत्व तो और वो व्याप्य है तभी चाक्षुस प्रत्यक्ष विषय वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन जाति आ जाएगा अभी वायुत्व और जाति महत्व वायु में आ गया आद्याश्रय इति अति हो होगी इसको वारण करने के लिए तो यहाँ लौकिक कहना पड़ेगा दिनकी में घटो वायुमान विशेषणा विशेष्यांश विशेषण से, से, से, से।, से। उपनीत भानात्मक घट विशेषक चाक्षुष विषय वायु उपनीत भान अलौकिक सन्िकर्ष ज्ञान अलक्षणा सन्िकर्ष तदरूप जो घट विशेष्य उस ज्ञान में विशेष हो गया घट चाक्षुस अर्थात चाक्षुस प्रत्यक्ष उसका विषय हो गया वायु वायु वायुवृत्ति हो गया वायुत्व जाति और वो द्रव्यो व्याप्य भी है द्रव्य तो व्याप्य वायुत्व जाति मति वायुत्व जाति मति कस्मिन वायु तो वायु अतिव्याप्ति उसका वारण करने के लिए लौकिक शब्द कहा गया वायु का जो भान हुआ वो लौकिक अप्रत्यक्ष नहीं है तो नहीं होने से अभी वायु का भान नहीं लिया जा सकता है तो जाति ग्रहण नहीं होगा अच्छा ये हुआ रूप ना ये द्रवत्व आगे ये अर्थात पूर्व पूर्वार्ध पूरा हो गया उपद्रवत्व द्रवत, प्रत्यक्ष योगि प्रथमाश्रय कहते आगे आगे उत्तरार्ध गुरुणी दें रसवती इसके लिए कहते हैं गुरुणी ट्रिका में अच्छा मूल में गुरुवत्व पृथ्वी जल्दोंथ गुरुणी द्वे द्वे दै दोनों गुरु है तो गुरु है अर्थात तो गुरुत्वत्वम तो जो गुरु है उसमें गुरुत्व तो रहेगा वो दोनों हो जाएंगे गुरुत्वती तो उसमें रहेगा गुरुत्वत्वम तो और असवत्वम पृथ्वी जलयोर इत्यर्थ ये दोनों ठीक टीका में गुरुत्वत्वम तो ये गुरुत्वत्व तो क्या है कहते हैं गुरुत्वम क्या है, गुरु तुम क्या है? कहते हैं रक्तिक मासक तुल तत्व आदि रक्तिकत्व मासकत्व तुलोकत्व ये सब गुरुत्व का उदाहरण ये सब जो वजन करने का समय बटकरा व्यवहार करते हैं ना वो सब पुराना समय में ये था रक्तिकत्व ये कहते हैं ना रक्ति भर सुवर्ण ले आया जो पहले व्यवहार करते हैं उसी है का शब्द है रक्तिक मासक मासक थोड़ा अधिक है ये शायद अभी है शायद 16 रत्ती होने से एक मास होता है ऐसा कुछ कहते हैं कैसे थी आठ अच्छा आठ रत्ती में एक मास आगे तोला तोला तो शायद बहुत ज्यादा व्यवहार होता है ये पता नहीं संख्या ये सब सिद्धांत तो कौमु में दिए हैं टीका अभी तो भूल गया क्या थी हाँ वही तोला ये अर्थात कुछ मास होने से एक तोला कहते हैं अच्छा हाँ अर्थात जो रक्तिकत्व मासकत्व त्वलकत्व इनको गुरुत्व कहा जाता है अर्थात ये गुरुत्व का पर्यायवाची वाची होकर के व्यवहार हो जाते हैं हम लोग साधारण तो गुरुत्व कहने से वजन ग्रहण कर लेते हैं रक्तिकत्व ये गुरुत्व है और ये जो पदार्थ में रहेगा वो पदार्थ को रक्तिक गुरु कह देंगे उतने परिमाण गुरु है अच्छा आगे मूल में न च मुक्तावली में न च्राणेन्द्रियादीना वायुआनीत पार्थिवादिभागा रसादिमत् किनमति वाच्य घ्राणेन्द्रिय और वायुआनीत पार्थिवादिभाग इसमें रस है ये तो पता नहीं चलता रसनेन्द्रिय में रस है चाहे मान लो कोई अनुभव नहीं होने पर भी तर्क से ठीक तो है मान लेंगे किंतु घ्राणेन्द्रिय में रस है ये तो पता नहीं चलता ग्राणेन्द्रियादी नाम और वायु आनीत पार्थिवादि भागा जो गंधक कभी सुरभि असुरभि ग्रहण होता है उसमें रस है अर्थात वो सब रसादि महत्व उसमें है इसमें कि मानम कहते हैं वही समान प्रमाण है तथापि पृथ्वीत्वादीना आदि कहने से जलत्व तो पृथ्वीत्व जलत्व ये सब के द्वारा तद अनुमानम तद अर्थात गुरुत्व रस यो अनुमान यहाँ तो खाली रस रसादि महत्व अच्छा रस आदि देने से गुरुत्व भी अर्थात तो जो वायु आनीत पृथ्वी भाग उसमें रस भी है और गुरुत्व भी है ये दोनों क्यों रसादि दे दिया उसमें गुरुत्व लेने में कि मान कहते हैं तथापि तथापि अर्थात घ्राणेन्द्रिय में और वायु के द्वारा लाया गया जो पार्थिव अंश उसमें भी पृथ्वीत्व और जलत्व ये सब है इसमें प्रमाण क्या है कहते हैं अनुमान कर लेंगे पृथ्वीत्व का हेतु बना करके घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी मतलब घ्राणेन्द्रिय रसादि रसादिमत और घ्राणेन्द्रिय गुरुत्व तो मत ये दोनों अनुमान कर लेंगे क्यों पृथ्वीत्वा और वायु आनता पार्थिवादी आदि कहने से जल जो वायु आनता जल उसमें भी रस है और उसमें भी गुरुत्व तो है कहते हैं जलत्वा तो अनुमान कर लेंगे अच्छा दो योर, अच्छा आगे दिनकरी में इदम उपलक्षण द्वे गुरुणी और रसवती कहा गया जो दु गुरुणी अर्थात पृथ्वी जल ये दोनों गुरुत्व वाले हो गए ये उपलक्षण ये दोनों में और क्या रहेगा अर्थात ये दोनों का साधर्म्य गुरुत्वत्व रसवत्वम कह दिया गया कहते ये दोनों का साधर्म्य और भी है ये उपलक्षण है पतन पतन बत्व इतिय बोध्यम पृथ्वी और जल ये दोनों में पतनबत्वम भी रहेगा अर्थात ये दोनों का पतन होगा पतन बत्वम इत्य बोध्यम अरे पतन वत्वम पतन वत्व अर्थात तो पतन वत का जो धर्म होगा पतन ये पतन क्या पदार्थ है कहते हैं पतनत्व गुरुत्व असमवायि कारण क कर्मत्व पतन, का कर्म पतन एक कर्म है अरे कर्म कैसा कर्म है कहते हैं गुरुत्व असमवायि कारण का क बहुब्री है तब विग्रह हो जाएगा गुरुत्वम असमवाय कारणम यश कर्मण तो गुरुत्व पतन का असमवायिक कारण तो ये गुरुत्व का समवायिक कारण कौन होगा द्रव्य पिंड तो जिस पिंड में गुरुत्व रहेगा उसी पिंड में ही पतन होगा तो पतन का असमवाय कारण गुरुत्वम हो जाएगा इसलिए गुरुत्वम असमवाय कारणम यश कर्मण तत्कर्म पतनम इसका लक्षण हो गया पतनत्व तो कहते हैं गुरुत्व जिस कर्म का असमवाय कारण होगा उसको अगर पतन कहेंगे अर्थात जिसमें गुरुत्व रहेगा उसी का ही पतन होगा अगर ऐसा है तो फिर उल्का पतती इत्यादि प्रयोग उल्का तो कोई ये पृथ्वी जल नहीं है वो तो तेज तेज से पदार्थ तो है कहते हैं फिर उल्का वो आजकल विज्ञान आकर के उसका खंडन कर देगा उस समय तो ठीक है वो लोग कहते हैं उल्का पतती इत्यादि प्रयोग आ, कहते हैं लाक्षणिका अर्थात वहां उल्का पतती अर्थात उल्का का गमन होता है तो यहाँ पतन शब्द गमन में लक्षणा से व्यवहार कर दिया ये दिया है रामरुद्री में उल्के प्रतीक दिया है वो जहाँ आरम्भ हुआ एवं अपि उल्का पतती प्रयोग अनुपपत्ति पतनम अगर केवल गुरुत्व पदार्थ में गुरुत्वान पदा, गुरुत्व पदार्थ में अगर होगा तो उल्का पतती प्रयोग नहीं हो पाएगा तेज रूप उलका एम गुरुत्वाभाव तो है न उल्का तेज है तो उसमें गुरुत्व तो नहीं है इसलिए पतन असंभवत आह उल्का इसमें लाक्षणिक लाक्षणिक अर्थात गम धातु धातुअर्थ इत्यादि उल्का पतती अर्थात तो उल्का गच्छती तो गच्छती में पतती कह देते हैं क्योंकि वो जो आकाश में ऊपर चलता है वो पतती बोल करके पता नहीं चलता पत <laughs> तो चलता है पतती अच्छा आगे दिनोकरी में वस्तु तस्तु गुरुत्वा गुरुत्व समवायिकण का कर्म वृत्ति पतनत्व जाति विशेष गुरुत्व असमवायिकारण का कर्म तो इसमें रहने वाली जो जाति वो पतनत्व जाति है अच्छा तो इसको क्यों कहा गुरुत्व तो जन्यता अवच्छेद ठीक थी। है।, तो है ना पतनत्व तो जाति सिद्ध करने के लिए कह दिया गुरुत्व तो असमवा कर्मत्व इससे पतनोत्व जाति का, पतन तो का सिद्धि करेंगे तो कहते हैं अगर उस उपाय से पतनोत्व तो जाति का सिद्धि करेंगे ये उल्का में तो गुरुत्व तो नहीं है कि तो पतन होता है तो फिर उस उपाय से जाति कैसे सिद्ध होगा उसके लिए दूसरा कह देते है वस्तु तुत तस्तु गुरुत्व तो असमवाय कारण क का कर्म ये मान लीजिए कि कोई पिंड गिर रहा है तो अभी उसमें वो कर्म होगा और पिंड में गुरुत्व तो है तो गुरुत्व तो असमवाय कारण का जो कर्म हुआ वो कोई पिंड अथवा कोई लोहो पिंड गिर रहा है उसमें वृत्ति जो जाति पतनत्वम तो यह पतनत्वम जाति इस प्रकार के सिद्ध होगा अच्छा। तो समान बात कहे कर्मत्वम कहा था उसमें कहते उसने कह दिया कर्मवृत्ति पथन जाति दिशा अच्छा इसको थोड़ा और देखेंगे पहले कहा था कि गुरुत्व तो असमवाय कारण का कर्मत्वम अभी कह दिए गुरु तो असमवा कारणक कर्म वृत्ति जाति विशेष कर्म में रहने वाली जाति कर्मत्वम अच्छा अह कर्मत्व से, से अब, मतलब व्यतिरेक करके अलग जाति कहते हैं तो ये कर्मत्व तो जाति नहीं है ये मतलब विशेष अलग जाति विशेष ही है ठीक है अन्य कर्म है हाँ अर्थात ये कर्म का एक अवान्तर विशेष पतन को कर दिए हैं जैसे पृथ्वी का अवान्तर विशेष घट हो जाएगा घटोत्व तो जाति पृथ्वीत्व तो जाति से भिन्न मानेंगे इसी प्रकार के पतनत्व तो ये कर्मत्व तो से एक भिन्न जाति विशेष है इस प्रकार की लड़की गुरुत्व असमवा पतन हाँ वो नहीं हुआ वहा गुरुत्व तो वहा बेगा असामवा कारण हुआ किन्तु वहा गुरुत्व तो रहेगा किंतु वह कारण वहां नहीं माना गया जो पतन वहां भी होता है अच्छा अगर दूसरा लक्षण लेंगे उस दोष को वारण करने के लिए गुरुत्व तो असामवाकरण का कर्म हो गया प्रथम प्रथम प्रथम क्षण पतन तो वो कर्म में रहेगी पतनत्व तो जाति तो यह प्रथम क्षण पतन में ही पतनत्व तो जाति रहेगा तो फिर द्वितीय क्षण पतन में पतनोत्व तो जाति अच्छा तो अच्छा वो पतनत्व तो जाति हाँ ठीक है तो ये दोषों को वारण करने के लिए पतनत्व जाति मानेंगे जो प्रथम क्षण पतन होगा उस पतन में पतनत्व तो जाति रहेगा जो द्वितीय क्षण पतन होगा उसमें भी वो पतनत्व तो जाति रहेगी किंतु वो पतनोत्व तो जाति तब वहां द्वितीय क्षण का पतन हो रहा है बेगो के चलते किंतु वो पतन में भी पतनत्व तो जाति रहेगी जैसे द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व घट में नहीं रहा घट में नैमित का नहीं रहा किन्तु द्रवत्व वृत्ति तो जाति मत्व ये उसमें आ गया इसी प्रकार की गुरुत्व तो असमवा कारण कर्म वो हो गया पतन तो यह पतन अच्छा वहां किंतु गुरुत्व तो असमवाही कारण गुरुत्व तो मात्र कारण ऐसा कोई कर्म होगा जिसका असमवाही कारण एकाधिक हो सकते हैं अच्छा न ये थोड़ा और विचारणीय है तो द्वितीय क्षण पतन में असमय कारण ये नहीं मानते हैं वेग को मानते हैं अच्छा आगे आत्मा भूत वर्ग विशेष गुणयोगि यदुक्त ये सा धर्म आत्मोतवर्गस्शेषगुणयोगि यदसर्म तदर से वैधर्म्यम् आत्मान भूत वर्ग से आत्मान कहने से नाना आत्मा मानते हैं इसलिए आत्मान और भूत वर्गस्ुण योगि न भूतवर्ग में भी विशेष गुण रहेगा और आत्मा में भी विशेष गुण रहेगा आत्मा में आठ विशेष गुण रह जाएंगे ना बुद्धि आदि भावनाता न हो जाएंगे ना बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म भावना तो न हो जाएंगे आत्मनो इसमें नव विशेष गुण रहेंगे और भूतवर्ग ये भी विशेष गुण वाले होंगे भूत में जो विशेष गुण है बहिरेन्द्रिय ग्राह्य आत्मा में जो विशेष गुण है उसमें से कुछ ये मन के द्वारा ग्रहण होंगे सभी तो नहीं होंगे ये विशेष गुण योगिन्ह होते हैं और यह यश साधनम उत्तम ऐ तरह में वो नहीं है जा। इसमें आज़। ठीक है आज यहाँ पर तो। वो कैसे तरव वो उसमें नहीं है हाँ, अर्थात ना ये खाली इतना को नहीं अब तक तो जितना जिसका साधन में कह दिया गया जिसका जो साधन पृथ्वी जल तेज का साधन में कह दिया गया जैसे रूप द्रवत्म और, द्रवत और प्रत्यक्ष विषयत्व बाकी इनमें नहीं, नहीं रहेगा तो जिसका जो साधन में अन्य का वो वैधर्म्य हो जाएगा ओंक शंकरचार्य केशव बाधरायृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वराज्मीति विभागि व्योम पद्पेहाय दक्षिणाूर्त नमः Om oh, shanti shanti shanti te te